परमार्थ प्रसंग दो कर्मयोगी ईश्वर करता मैं अकर्ता यह जानकर कर्म के फल में आसक्त न होकर उसे भगवत करता है राजयोगी जानते हैं प्रकृति पुरुष के लिए है पुरुष प्रकृति के लिए नहीं पुरुष है आत्मा और प्रकृति जड़ अतः वे प्रकृति से सर्वथा भिन्न है उनका संबंध क्षणिक ही है चिरंतन नहीं पुरुष और प्रकृति के अधीन नहीं वे मालिक हैं प्रकृति दासी, उनके कार्य साधन के लिए ही प्रकृति है प्रकृति का कार्य है उन्हें विभिन्न अवस्थाओं में से ले जाकर उन्हें उनके यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करा देना इसीलिए राजयोगी प्रकृति को अनात्म जान उसके मोह का त्याग करते हैं दो सौ ज्ञान योगी का त्याग सबसे कठिन है क्योंकि उन्हें प्रथम से ही धारणा करनी पड़ती है कि समस्त जगत और उसके साथ का संबंध मिथ्या है माया है समस्त जीवन स्वप्न के समान है उनका मार्ग है नेति नेति मैं यह नहीं वह नहीं मैं देह मन इंद्रियादि कुछ नहीं मुझे सुख नहीं दुख नहीं मेरा जन्म नहीं मरण नहीं बंधन नहीं मुक्ति नहीं मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ इसीलिए वे समस्त बाह्य विषयों को त्याग कर स्वस्वरूप के ध्यान में मग्न रहते हैं दो भक्ति योगी का त्याग सबसे अधिक सहज साध्य है स्वाभाविकता स्वाभाविकतापूर्वक आप ही आता है इसमें कठोरता नहीं मन को बलपूर्वक दमन करने का वृथा प्रयास नहीं केवल मन की वृत्तियों के झुकाव को फिरा देना पड़ता है उनके प्रवाह का मुह घुमा देना पड़ता है जगत की नाना वस्तुओं में आसक्त होकर अविरत दुख, शोक और निराशा भोग करके मनुष्य जब उनकी निस्सारता का अनुभव करके इस रहित होता है तब उन सभी में से उसकी आसक्ति आप ही खिसक पड़ती है और नृत्य सत्य परम सुखास्पद परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका मन प्राण व्याकुल होता है हृदय में प्रेम भक्ति का संचार होता है श्री ठाकुर ने इसीलिए कलयुग में भक्ति मार्ग को प्रशस्त कहा है दो जिनके जीवन में कर्म योग ज्ञान और भक्ति इन चारों का अपूर्व समन्वय हो वे ही सर्वश्रेष्ठ आदर्श महापुरुष जगत गुरु हैं सार्वजनीन धर्म के नए आदर्श को श्री ठाकुर स्वयं आचरित करके जगत को दे गए हैं यही है आज का युग धर्म